ओम शांति तीन बार बोलना है ओम शान्ती। ओम शान्ती। ओम शांति शांति शांति अच्छा दादी हमेशा ये तीन बार बुलवाती है सभी से चाली की गाली के पीछे का रहस्य ये है कि इसमें ही सारा कुछ समाया हुआ है वैसे भी कभी पुराने आप अगर फिफ्टीज सिक्सटीज के समय में देखेंगे तो ओम का एक फोटो हुआ करता था जिस पे ओम लिखा होता था और उसमें छोटे छोटे ओम भी लिखा हुआ था था और ओम में ही सब कुछ ऐसा भी लिखा होता था हम्म तो भाव क्या था इसका कि ये एक मंत्र के रूप में उस समय लोगों ने इसको उच्चारण करना शुरू किया था ठीक और इसका रहस्य अभी जब बाबा सृष्टि पे आए 1937 थर्टी सेवन के बीच में हेलो हेलो जी जी जी सुनाई देवा टूट गई थी आवाज हाँ, हाँ. हाँ, जब बाबा आप क्या बोला आपने हाँ यानी ये हमारी संस्थान की जो शुरुआत हुई 1936 थर्टी सिक्स टू थर्टी के बीच में हेलो हाँ जी मैं सुन रही हूँ हाँ जी हाँ उस समय ये चीजें जो है स्पष्ट होने लगे धीरे धीरे और ओम ओम में दो अक्षर है ओ और म है ना तो ये चीजें जो है उच्चारण करते वक्त भी हमें जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लंबा खींचा जाता है ओम मम को भी खींचा जाता है माना उसको उच्चारण में ऐसा बताया जाता है कि ये स्पष्ट रूप से दोनों शब्दों को अच्छी तरह से उच्चार करना चाहिए और लंबा तक जाना चाहिए तो उससे क्या है वाइब्रेशन बनता है आपके शरीर में भी वाइब्रेशन आता है और पूरा ही आपका जो चेहरा एंड ब्रेन सब कुछ जो है वाइब्रेट होता रहता है जी। और अगर इकट्ठा करते हैं तो वो पूरा सराउंडिंग जो है आपका एरिया वो वाइब्रेट हो जाता है और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है ठीक है तो अब पहले का ओ और माँ से ऊर्जा होती है जब दोनों को कट्ठा करने से उसका भाव डिफरेंट होता है उसका रिजल्ट डिफरेंट आता है नहीं नहीं रिजल्ट सेम है लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वाइब्रेशन समझिए कोई पत्थर आप समंदर में फेंको तो उसकी लहरें तरंगती है गोल गोल राउंड होके वो पूरे समंदर की तरफ दिखता है अपने को निकल रहा है कुछ जी तो वैसे वाइब्रेशन बनते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं ठीक है शरीर को भी मिलता है वो उसको और सराउंडिंग में भी चीजें मिल जाती ठीक है हम्म हम्म हम्म ये हो गया ओम और शांति मना आत्मा का स्वधर्म है जैसे कोई तो पानी है पानी का स्वधर्म क्या है ठंडक ठंडक है ना आप चाहे कितना भी डिग्री में उसको गर्म करो आफ्टर समाइम फिर से वो अपने स्वभाव में आ जाता है है ना गरम किया तो इसका मतलब हाँ. वो ऑल द टाइम गरम रहेगा ऐसा नहीं होगा ना पानी जी हुँ. फिर से अपने स्वभाव में आ जाता है बिल्कुल मनुष्य भी वैसे ही है और आत्मा का भी नेचर है कि वो बिना शरीर के रह नहीं सकता हम्म हम्म जी दोनों चीजें आप समझ रहे हैं ना बात को कि आत्मा जी, आत्मा जी, जी, जी हाँ, हाँ, ये दो आइडेंटिटी है ठीक है अब लोगों ने क्या किया हाँ बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते दो चीज कैसे होगा हैं, हैं। क्योंकि उसमें एक अनसीन है और एक सीन है मतलब एक दिखता है एक नहीं दिखता है तो यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता है व्यक्ति बोलता तो है मैं आत्मा हूं या आत्मा है करके लेकिन वो दिखता नहीं है तो उसको फेसिफाई कैसे करेंगे आप मैंने एक, एक सूक्ष्म है ये रहे तो सूक्ष्म चीज जो दिखाई नहीं देता उसको तो हम लोग यूज नहीं करते ना। हम्म हम्म जबकि हुँ, वो ही कर रहा है जबकि वो सूक्ष्म अगर नहीं देगा स्टूल तो बंद ही हो जाएगा ना इसको तो दुरुपयोग हो जाएगा जी हम्म हम्म सूक्ष्म को हटाने से स्तूल भी काम नहीं करेगा तो मेन कौन काम कर रहा है सूक्ष्म हाँ तो सूक्ष्म के बारे में हमको नॉलेज चाहिए सूक्ष्म को समझना जरूरी है सूक्ष्म को समझेंगे तो हम अपने जाड़ को यानी बीज को समझ लिया तो बीज का अंदर पूरा जाड़ समाया हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं वो दिखता नहीं इस वजह से हम जो दिखता है उस पे काम करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया जीवन पूरा सरस जितना भी आप जी लो तो भी प्रॉब्लम है आपके पास सब कुछ होने के बाद भी प्रॉब्लम जैसे हम लोग सूक्ष्म को समझना शुरू करते हैं तो आपके पास फिजिकल कोई भी चीज हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मूलतः उसके जीवन का रहस्य को, को समझ लिया है लाइवनेस को समझ लिया है जिंदापन को समझ लिया है ऐसा ना लोग जीते है सब कुछ है पार्टी में अरे क्या याद जिंदा दिली नहीं है कुछ समथिंग लाइवनेस नहीं है है ना हाँ। आजकल प्रोग्राम चलते आ लाइव चाहिए हाँ। है ना? तो एट्रैक्शन हाँ। तो लाइव का है अंदर कोशिश ये है कि मैं लाइव को पकड़ लू लाइव को समझ लो ठीक है हाँ। प्रॉब्लम वही है देखता नहीं है <laughs> तो यहाँ सारा बाजरा मुंजा हुआ है, जिसको बाबा कहते हैं गुत्ती गुत्ती हो गई है जैसे कोई पतंग का मांजा अपन उड़ाते उड़ाते कट गई कुछ हाँ। हो गया और धागा सब एकदम गुत्ती हो गया और उसको सुलझाना सुलझाने में बहुत दिक्कत हो जाती है उलझी उलझ गुत्थी जिसको कहते उलझना हाँ वही उलझा हुआ चीज अच्छा, हाँ अच्छा सारा उलझ वही पर है नहीं, आपने वर्ड क्या यूज किया गुत्थी गुत्थी मन जो एकदम पूरी तरह से जैसे जकड़ा में पड़ी हुई पूरी जकड़ी हुई है उसमें अच्छा गुथली खोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है या तो वो टूट सकती है या तो फिर ज्वाइंट करना पड़ेगा बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है वो ठीक है जी जी तो ये हमारे साथ इतना गुत्ती क्यों कहना पड़ रहा है की इट इज नॉट ऑफ वन बर्थ ठीक है ना ये एक जन्म की बात नहीं है कई जन्मों की बात है इसलिए वो गुत्ती हो गया और जिनका जन्म बहुत ज्यादा हो गया तो उसके लिए गुत्ती ज्यादा बढ़ गया और उसके लिए मुश्किल उतना भी है और फिर वो सुलझाना पड़ता है। हम्म। तो जैसे कोई आयरन का कोई वस्तु है लोहे लोहे का कोई वस्तु है और उसमें जंग लगना सहज है है न मौसम के साथ साथ तो उसमें जंग लग जाता है फिर उसको निकालने के लिए हमें किसी पेट्रोल या फिर ऑयल या किसी में किसी में डुबा के रखना पड़ता है काफी टाइम तक फिर उसके बाद निकाल के उसको ब्रशिंग करना पड़ता है तब जाके वो निकल पाता हुँ. तो यहाँ पर भी क्या हुआ एक तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके चलना शुरू किया हमने रॉन्ग कॉन्सेप्ट सूक्ष्म को छोड़ के टुल को पकड़ना और आत्मा को छोड़ के बॉडी कॉन्सियसनेस जीना शुरू करते हैं। hmm. कर ये ये पूरा ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और उसमें तकलीफ खुद को ही जी किसी और ये चीजें जब तक हम लोग नहीं समझ पाते तो वो सुलझेगा भी नहीं हम्म hmm. अब अगर हम लोग सीधे मुद्दे पे चले जाते हैं ये, ये जो अननोन अनसीन चीज है जो uh, अदृश्य शक्ति है और एक दृश्य शक्ति है यानी जिसको फील फील करते हैं और इसको उसको भी फील कर सकते हैं, जो अदृश्य है लेकिन सिर्फ mm -hmm. इसलिए उसको फील नहीं कर पाते तो mm -hmm. शरीर इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और आत्मा की अपनी आइडेंटिटी है दोनों को जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है चलो शरीर का फिर भी हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो ठीक है जो चीजें दिखता है उसके बारे में रिसर्च हुआ है ठीक है अब शरीर तो जो पांच एलिमेंट का बना हुआ है है ना तो इसके बारे में डिफाइन करने की जरूरत नहीं सभी को पता है ठीक है डेफिनेशन चाहिए हमें वो अदृश्य शक्ति के बारे में जैसे लोग बोलते जरूर है लेकिन समझ नहीं पाते आत्मा है पावर uh, है स्पिरिट कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है, है ना अलग अलग उस फॉर्म को जैसे उन्होंने अनुभव किया वैसे नाम दिया है ठीक है <laughs> लेकिन सिंपल <laughs> हम लोग चलो एक uh, soul, आत्मा, स्पिरिट कह सकते ठीक है ओके okay. अब ये अदृश्य शक्ति है और काम कर रही है है ना वर्किंग क्योंकि वो नहीं है तो आपका बॉडी तो कोई काम ही नहीं करेगा यानी पूरा शरीर को अगर हम लोग जाड़ समझ ले तो आत्मा एक बीज है और बीज ना हो तो जाड़ में नहीं होगा जी। तो अब इम्पोर्टेंट हमें इसको समझना है आत्मा को ठीक है तो अदृश्य है और एक बिंदी समझ लेते हैं हम लोग एक एनर्जी सोर्स एक पॉइंट ऑफ लाइट है ये एक सिंपल उसका बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ठीक है हम्म और इस पॉइंट ऑफ लाइफ में कितनी शक्तियां है अगर समझने की कोशिश करें तो वो पावरफुल है बोलते हैं ना तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है ना? जी हाँ और वो अजर है अमर है अविनाशी है ये तीन चीजें इसमें आ जाती हैं। हम्म ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से जब आप समझेंगे और जैसे ही उसमें स्थित हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए भी हुँ. आप वो एनर्जी को फील कर पाएंगे और दूसरी बात आपको संसार में जीने का मजा आएगा यू विल गोइंग टू डांस व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है और जैसे कहावत है कही सुना होगा पढ़ा होगा आपने कि ऐसा एक कोई स्थान है जहां पर बिन बाजे यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन संगीत है वहाँ कोई दिखता नहीं नृत्य है तो ये जो फिलोसफी बताई गई है ये अंडरस्टैंडिंग वाली फिलोसफी है का वाली है अनुभव वाली बातें है तो ये अनुभव सबको होता है और सब कर सकते हैं लेकिन कब जब आप अध्य शक्ति को अजर अमर अविनाशी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे समझते समझते एक ऐसा आ, समय आ जाता है जहां पर आपको ये फील होना शुरू हो जाता है ठीक है हाँ, हम्म हाँ। और ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको समझना बहुत जरूरी है इसके कॉन्सेप्ट को अजर यानी कोई मरता नहीं ठीक है हाँ। अजर मीन्स मरता नहीं तो कितनी बड़ी बात हो गई है ना व्यक्ति हमेशा जो है मौत से डरा रहता है और यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आत्मा अजर है यानी मरती नहीं है तो इसका मतलब हम मरते नहीं है क्लियर है सेकंड अमर है है न और फिर उसके बाद बताया जाता है अविनाशी भी है यानी इसका नाश भी नहीं होता तो ये तीन चीजें हमें ये इंगित करता है बताता है कि ये अपने आप में कंप्लीट है ऐसी एनर्जी है देट नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड है ना हम्म तो ये एनर्जी समझना है ये विज्ञान के तौर पे भी आप लोग बता सकते हैं कि सोल जो है ऐसा एनर्जी है जैसे कोई भी एनर्जी वो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होता सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है ना विज्ञान यही कहता है ना उसको तो, हम्म एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड बट इट इज ओनली दैट हिट चेंजेस इज फॉर्म सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो वही चीजें हमारे इस अभ्यात्म में भी आत्मा के बारे में सेम है एक एनर्जी है जिसे आप देख नहीं सकते हैं जिसे आप बना नहीं सकते हैं और जिसे आप मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो ऐसी कंप्लीट, ऐसी पावरफुल शक्ति को हम लोग समझ रहे हैं अभी hmm. और वो कोई और नहीं मैं हू आई एम डेट एनर्जी ये लोग hmm. तो क्लियर समझ लेते हैं तो मूलतः समझ भी लिया अभी मैंने यून ऑन दीज मेरी बात समझ में आ रही है आपको जी जी बिल्कुल आ रही है और मुझे भी आपको बताने में मैं समझ भी रहा हूँ लेकिन वर्क प्रॉब्लम क्या हो रहा है इतनी बड़ी नॉलेज आपके हाथ में आ गई गॉट अ वेरी गुड डायमंड्स इन योर हैंड्स ऑफ नॉलेज वेल्थ लेकिन फिर वर्क करते वक्त भूल जाएंगे क्यों भूल जाएंगे ये भक्ति में हजरा उजूर कहा गया एक क्या शब्द हाजिरा हाजिरा हाजीरा हम्म हजूर के हजूर कहते हैं वो शब्द मुझे बड़ा हाँ, हाँ। हाँ। तो हाँ। मतलब क्या है कि जब आपने याद किया तो याद से याद मिलती है हम्म याद नहीं किया तो नहीं मिलती है हम्म अंडरस्टैंड मई पॉइंट ये चीज बहुत ही हैं कि आपने याद किया हुँ. तो शक्ति आपको मिलेगी याद नहीं किया तो शक्ति नहीं मिलेगी क्लियर है कॉन्सेप्ट जी हुँ. तो जैसे ही आप इस प्योरिटी को इस नॉलेज को याद कर लेते हैं ऑटोमेटिकली अंदर पावर आ जाता है वो इन शक्ति काम करता है उसकी महसूसता हो जाती है दुख नहीं आएगा आपके पास उसकी नहीं आएगा आपके पास आपके पास सही नॉलेज है ठीक है इसीलिए याद करने पर ये फील होता है हम्म हम्म याद नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा जी ये क्लियर कॉन्सेप्टे कोई अल्टरनेटिव देर इज नो आल्टरनेटिव जी okay. तो ये तीन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको एनी क्वेश्चन नो ओके नाउ मूव बुदा तीस उसमें जैसे हम लोग अभी वर्क पेस में ये चीजें हमारे साथ होती वो कैसे वो जाने की कोशिश करते हैं अब सारा जो बुद्धि है उसके बिल्कुल करीब हम लोग पहुंच रहे हैं आत्मा इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद विदाउट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करता हुँ. ठीक है वो एनर्जी ऐसी है कि बिना उसके इंस्ट्रूमेंट के वो वर्क नहीं करती है ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया एक बाजा हो hmm. हम्म हाँ, गया हाँ. ये कपड़ा हो गया हम्म hmm. तो नाउ ये भी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि आई एम अ सोल आई एम अ प्योर एनर्जी दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली आई एम चेंजिंग माई फेज और इसको शरीर को कुछ भी हो जाता है तो फियर नहीं होगा आपको क्यों क्योंकि ये तो बदला जा सकता है नो hmm. तो हर जन्म में आपको बदलना ही है यू विल गेट इट ना जैसे कोई बॉटल लेके आप पानी का भर के बॉटल टूट जाता है तो आपको गम थोड़ी होता है यू कैन बाय द सेकेंड बॉटल ऑल्सो कोई कपड़ा आप यूज कर रहे हैं सालों साल बाद में ऐसा लगा कि नहीं बहुत दिन हो गया इसको चेंज करते हैं यू कैन चेंज इट या आपको दो दिन हो गया नए कपड़ा लेके आया और तुरंत उसमें किसी का पेंट लग गया कुछ गिर गया गंदा हो गया आपकी आवाज टूट रही है अभी ठीक तो कोई कपड़ा आपने नया खरीद लिया एंड उसको अच्छी तरह से आपने बहुत प्यार से सिलाया एंड यू आर लविंग दैट क्लोथ ओके नो प्रोब्लम फन हुआ ऐसे कि कुछ गंदा उसमें लग गया पेंट लग गया या किसी से ग्रीस लग गया कहीं आने जाने में तो वो खराब हो गया ठीक है मुझे खराब हो गया तो यू कैन बाय यू कैन बाय द सेकंड वन आल्सो ना उससे भी अच्छा आप खरीद सकते हैं ना हम्म तो फिर गम थोड़ी करेंगे आप उसमें हम्म नहीं गम करेंगे ना गाड़ी है एक्सीडेंट हो गया ठीक है तो वो गाड़ी चला गया जिसका तो आप ले सकते हैं तो हाँ। so, आप जब अपने आप को उस आइडेंटिटी में रखेंगे ना तो ये चीजें आपको नॉर्मल लगेगी बेसिकली शरीर के तरफ कुछ भी होता है तो हम लोग बड़े हाँ। पीछे हो जाते हैं हम लोग दया दिखाते हैं वो ये सब कुछ बताते हैं और तो सालों साल गम में रहते हैं क्योंकि हाँ। कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास नॉलेज होते हुए भी उसका चैंटिंग नहीं है उसको याद नहीं करते इसलिए दिक्कत है हम्म तो ये दो चीजों को अच्छी तरह से समझना है अब हम लोग धीरे धीरे आत्मा जो है शरीर जो है उसके तीन पावर्स है हाँ जी हम्म हम्म तीन पावर्स है एक है मन दूसरा है बुद्धि तीसरा है संस्कार इंग्लिश में माइंड इंटेलेक्ट और रिजोल्यूशन या संस्कार कह सकते हैं अब इन तीनों को भी गहराई से समझना बहुत जरूरी यही समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और वो वर्किंग में है ये ऑलवेज वर्किंग है दे आर एक्टिव ऑलवेज जो चीजें एक्टिव होता है उसके साथ आपको बड़े पेशेंट के साथ केयर के साथ डील करना पड़ता है एक ही जैसे मशीनरी होती है कोई कंपनी है मशीन्स चल रहा है कंपनी चल रहा है तो वहां लिखा होता है हर जगह सेफ्टी इज फर्स्ट है ना काम hmm. करने वाले जो मेन जगह पे काम करता है उसका प्रोटेक्शन उसके ड्रेसिंग्स अलग होते हैं यू कैन नॉट वेयर द होम ड्रेस इन अ जॉब अब नहीं जी. तो वैसे ही जब हम इन लोग से डील करते हैं तो विदाउट केयर टेकिंग डील कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी मात्रा है दुख अशांति जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी कांड हो रहे हैं सब इसी के वजह से बिकॉज ऑफ एक्टिव नहीं hmm. आम कर रहे हैं लेकिन एक्टिवनेस hmm. नहीं है प्रिकॉशन नहीं है प्रोटेक्शन नहीं है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो जाती Hmm. अब मन की बात समझ कर एक एक चीज को हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे उनका hmm. एक स्पेसिफाई वर्किंग है ये काम hmm. कुछ स्पेशल करते हैं। hmm. तो हर मशीन की जैसे कंपनी में स्पेशलिटी होती है तो वो स्पेशलिटी समझेंगे तो चीजें वैसे वैसे ही करना है उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है इजेंटेड जी। आ, कोई पैकिंग वाली मशीन पे वहां मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होगा हम्म मैन्युफैक्चरिंग अलग यूनिट में होगा पैकिंग अलग यूनिट में होगा हम्म तो वैसे ही ये चीजें क्लियर समझना जरूरी है तीन पावर्स मन पहला पावर जिसको कह सकते हैं पावरफुल पावर कह सकते मन नथिंग एल्स अ थॉट प्रोसेस ऑलवेज थॉट्स आर देयर मन संकल्पों का खजाना है हम्म। यू कैन से दैंक ऑफ थॉट अब हमें मन को समझना है कौन सी ठीक है मन विचारों का एक बैंक है अब विचारों का बैंक कहने से बहुत अच्छा लगता है ना? हम्म। hmm. संकल्प का बैंक है बहुत सारे थॉट्स उसमें हो oh, सकते हैं और अब हमें और गहराई में जाना है इसमें थॉट सिर्फ एक टाइप के नहीं होते देखिए ना थॉट्स कैनोट बी इन वन सेम वे वेराइटी ऑफ थॉट्स है इसमें ठीक है कई जो है पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशनल कई चीजें चीज अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे तो तीन चार अच्छी तरह से निकल के आ जाएगा इस इस भावना से जुड़े हुए विचार हमारे हैं अब कई बार होता है ना कई किसी किसी को एक ही चीज खाने की आदत होती है तो वो भी दिक्कत करता है क्योंकि उसको सारे तो नहीं मिलेंगे तो हर एक वस्तु में अलग अलग जो विटामिन जितने हमारे जैसे कहते हैं एक पौधे को 16 विटामिन लगते हैं अगर वो 16 के 16 हाँ। उनको प्रोवाइड किया जाए तो वो हमेशा हेल्दी और ग्रीन बना रहेगा हाँ। उससे कुछ कम दे दिया आपने तो वो वो चीजें उसपे दिखाई देगा वो चीजें उनकी कमी दिखाई देगा हाँ। वो संपूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा कम्प्लीटनेस नहीं होगा हम्म तो बिल्कुल हमारे मन के थॉट भी हैं उसमें हम अलग अलग वेराइटी हैं और इमोशंस से जुड़े हुए है। हैं सुख एंड दुख भी वहीं से हम लोग फील करते हैं हमारी आंखों में आंसू या खुशी के प्रेम के आंसू भी वहीं से शुरू होते तो ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है मन ठीक है अब hmm. तो मन के लिए कई चीजें बताई भी गई है ठीक है कैसे hmm. बताई गई है जैसे कि आपने सुना होगा मन एक घोड़ा है hmm. मन भागता रहता है यू कैनोट कंट्रोल द माइंड है ना? हम्म hmm. ये सब चीजें क्यों बताई गई हैं? है तो ऐसा फील हो रहा है उनको ठीक है ना? क्योंकि hmm. हमने उसकी गहराई को नहीं समझा सूक्ष्म के बारे में कम समझना शुरू कर दिया तब ये चीजें हमारे बीच में आने शुरू हो गई hmm. जब सूक्ष्म को समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर है कि मैंने विचारों hmm. का बैंक है और ये क्रिएटेड बाय hmm. हमारे हम ही क्रिएट करते हैं उसको कोई और नहीं क्रिएट करता है और कैसे क्रिएट होता है ये भी बड़ा मजे वाला बात है ठीक है समथिंग यू रीड समथिंग यू लिसन समथिंग यू सी समिंग यू एक्ट ये सारी चीजें हमारे संकल्पों को क्रिएट करते हैं hmm. और कोई चीज नहीं है कि क्रिएट हो जाए अपने आप ही hmm. तो जब मैं ही इन सभी चीजों को क्रिएट करता हूं तो मैं ठीक भी तो कर सकता हूँ hmm. तो यहां जो है इस कॉन्सेप्ट को नई समझने के कारण लोगों ने उसे लिख दिया घोड़ा है तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता ठीक है और गीता में भी लिखा है मन मनाभाव है ना बुद्धि भवा पर कैसा लिखा नहीं रहता है मन बना भाव लिखा तो मन अगर आप समझ लेते हैं मन के भावनाओं को समझ लेते हैं तो जीवन के सत्य को समझना आसान हो जाता है जो गुद्धि है वो सुलझ जाती है हैं। आप ये भी इन्विजिबल है हम्म। <laughs> देखो कितनी का मजे वाली बात है मन आपके पास है और आप उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं कहते हैं बताते हैं कि वो दिखता नहीं है जे। वैसे ही आत्मा भी दिखता नहीं कभी उसके बारे में भी तो बताया करो हम्म। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में और भी बड़ी अच्छी बातें हम लोग आगे सुनेंगे नाउ वी विल गो टू द सेकंड सेकंड पॉइंट पावर जिसको बुद्धि कहते हैं इंटेलेक्ट कहते हैं ठीक है तो इसके बारे में जब भी किसी को बोला गया या बताया गया तो इसका अगर चित्र चित्रीकरण कराए जैसे मन का भी अगर आपको चित्र बनाने के लिए मैं कहूँ तो कैसे बनाए क्या? तो कुछ लहरें दिखा hmm. देंगे आप है ना हम्म hmm. वो लहरें माना वो कंटिन्यू फॉर्म है लाइव है वहां पर चलते रहता है यू कैनोट स्टॉप दैट थिंग वो एक हम लोग चित्र बनाते हैं दूसरा हम लोग जब बुद्धि के बारे में पूछेंगे तो बुद्धि को कैसे बताएंगे चित्रकार को बोला जाए बुद्धि को बताओ सिंपल तो वो चित्र बना देगा एक तराजू का hmm. तो तराजू का मतलब बुद्धि है ऐसा नहीं है पर उसका एम समझ में आता है कि आपका डिसीशन भी हाँ। कुछ नहीं करता है करता क्या है कि वो डिसीजन देता है यस और नो का डिसीजन दे देता है हम्म हाँ। और यस और नो का डिसीशन लेने के बाद एक बार बड़ा काम हो जाता है यू कैन समझ ले सकते हैं समझ सकते हैं मन अपने आप सबको छोड़ देता है क्योंकि मन बहुत सारी चीजें आपको दे देता है है ना हाँ। मन में अलग अलग विचार सकारात्मक भावनात्मक अलग अलग भाव उसमें जुड़े हुए हैं लेकिन बुद्धि ने कहा यस ये करो तो फिर बाकी सब चीजें खत्म हो जाती वहां बुद्धि नहीं मन जो है फिर वहां रुक जाता है और बुद्धि को सपोर्ट करना शुरू कर देता है एंड जी वो बोलते ठीक है तो बुद्धि ने जैसे डिसीजन ले लिया वी आर गोइंग टू एक्ट मन वहां पर उसको सपोर्ट करता है ठीक है हाँ. हम्म। उसके बाद तीसरी पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं एक संस्कार जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं है ना ये तीसरी पावर है आत्मा की हाँ. अब ये तीसरी पावर में क्या होता है देर इज नथिंग पावर नहीं ये पन ये क्या है अकाउंट्स uh, है यहाँ पर एक्शंस आर रिकॉर्डेड ये समझना है इसको यहाँ आप कुछ नहीं hmm. कर सकते हैं कर सकते हैं तो मन hmm. बुद्धि से काम कर सकते हैं यहाँ वर्क करने के लिए आपको क्या कहते हैं यू हैव द मार्जिन हम्म पर संस्कार में कोई मार्जिन नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया प्रोडक्ट मिलेगा आपको उसको नहीं चेंज कर आप ठीक है ना तो चेंज कहाँ हो सकता है मैन्युफेक्चरिंग यूनिट में चेंज कर सकते हैं आप बुद्धि में कर सकते थे मन एंड बुद्धि भी नहीं मन में कर सकते ज्यादातर बुद्धि वहां से संकल्प शुरू होते हैं वहाँ से संकल्प शुरू होते हैं वहां से कर सकते हैं हाँ वहाँ चेंज कर सकते है जैसे ना आप पेड़ लगाओ या बीज बीच को संस्कृत कर सकते है बीज को संस्कार दे सकते हैं hmm. अब पेड़ आ गया तो उसमें क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते ना आप हम्म hmm. hmm. तो मन पे क्या आप कर सकते हैं बुद्धि आपको डिसीजन देने में लेने में हेल्प करेगा संस्कार में कुछ नहीं कर सकते वहाँ पावरलेस हो जाएंगे आप आपको जोड़ के नमस्कार ही करना पड़ेगा क्योंकि वो चमत्कार hmm. है ठीक है hmm. इसे समझना भी है चमत्कार कैसे हुआ सिर्फ नमस्कार करते नहीं रहना है तो बुद्धि मन इसके वजह से ये संस्कार बना तो उसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ डायरेक्ट उस पर काम नहीं कर सकता मैं काम कर सकता हूँ तो यहाँ कर इम्पोटेक्ट फैक्ट्री यूनिट जहां पर चीजें सब कुछ डाला जा रहा है वहां पर आप चेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है। यूनिट में Not in the tank, जहाँ पर आउट है वहां पर कुछ नहीं कर सकते ठीक है ठीक है तो दूसरे भाव में इसको ऐसा भी समझ सकते है हम लोग संस्कारों को आ, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट है संस्कार इज द प्रोडक्ट ठीक है product हाँ। जो बन जाता है ना उसको time लगता है क्योंकि उसको sell out करो या तो destroy करो हम्म hmm. आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लिया है या प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग किया तो आपके hmm. पास दो ऑप्शन है ना एक उसको करो हम्म hmm. और या तो फिर उसको आप डिस्ट्रॉय करो है ना नहीं चाहिए हम्म hmm. या फिर यूज करो नथिंग गैट्स ओके यू यूज इट ठीक है हम्म तो ये चीजें हो सकता है तो यहाँ पर आप उसको बहस नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पर मंथन करके कुछ हासिल नहीं होगा आप यहाँ सेमिनार करके कुछ नहीं होगा तो ये चीज है और लोग यहीं पर सेमिनार करते हैं प्रोडक्ट आने के बाद ये ऐसा है न वैसा है क्या मुश्किल है सारी दुनिया का प्रॉब्लम यही जो भी चर्चा हो रहा है कांड हो गया फिर चर्चा शुरू हो जाती है लोगो की hmm. कोई मतलब ही नहीं ना आप किसी ने रेप कर दिया बच्ची को फेंक दिया वो कर दिया वो कर दिया प्रोडक्ट हो गया डिस्कस करके क्या करेंगे हो गया ना खत्म उसको तो भूलना है आपको काम कहाँ करना hmm. है जहां से ये चीजें हो नहीं उसके ऊपर काम करना है ना hmm. किसी का मर्डर हो गया सालों साल केस चल रहे है अरे हो गया उसके ऊपर केस क्या बेस क्या क्या होगा कुछ नहीं होगा ना काम कहाँ कर सकते हैं? फिर से ऐसा मर्डर ना हो फिर से ऐसा कुछ ना हो हम उसके लिए सशक्त बनाए ना लोगों तो को हमारा दिमाग वहाँ चलता ही नहीं ना क्यूँकि सूक्ष्म को भूल चुके हैं जो दिखता है वो बिकता है ऐसी बात हो गई तो बिकना ही है भाई उसको क्या करेंगे आप थोड़ी उसको रख सकती हैं तो यहाँ ये बड़ी बड़ी बड़ी बहुत डीपली इसमें समझ की बात आ जाती है और इसको जितना गहराई से आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके आंखों में आपके बुद्धि में डिवाइनिटी एंट्री करना शुरू कर हम्म क्योंकि आप राइट वे में सोचना शुरू कर दिया हम्म तो डिवाइनिटी एंटर करना शुरू कर देगा हम्म इसमें कोई मैजिक नहीं है कोई रिचुअल नहीं है यहाँ पर ठीक है ना इट इज वेरी क्लियर ऑफ दस टाइम तो मन बुद्धि एंड संस्कार इसपे और भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं बातचीत कर सकते हैं लेकिन ये बेसिक जितना अभी मैंने बताया आपको वो बहुत क्लियर है इसके बाद yeah. मैं आपको इसपे बहुत ज्यादा बताऊं जरूरत नहीं है आप इसपे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं ताकि वो आपकी एनर्जी बन जाए कई बात होता है ना वो टीचर फिर वो गुरु शिष्य की बात ना ही चाहिए अपने को यहाँ पर बाबा उसको माइनस करते हैं इसलिए बाबा सब हाँ। बताते हैं और आपको बोलते हैं कि मंथन करो ताकि हाँ। आप मास्टर बनो इसलिए भगवान हाँ। के शिव बाबा के जितने बच्चे हैं जिनसे भी आप बात करेंगे तो ऐसा हाँ। लगेगा बहुत ऊँचा नॉलेज इसके पास इधर नंबर वन मास्टर है ऐसा फील्ड होता क्योंकि बाबा ने टीचिंग्स नहीं दी है ना बहुत ज्यादा टीच नहीं करते बाबा बाबा नॉलेज आप आपके पास इरा का एक पत्थर दे देते है, तो हैं उसको थरासते जाओ जितना चमकाना है बच्चे उसको जितना कॉस्टली आप बनाने चाहते हैं बनाओ मेरा को कुछ नहीं मैंने दे दिया आपके पास यूज इट एंड बिकम पावरफुल एंड बिकम प्रसियस हाई प्राइस आपको हो मिले तो मैं अलग अलग, अलग एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ सब चीज़ इट इज़ नॉट बेसिकली इन चीजों को आपको बार बार रिवाइव करना पड़ेगा चिंतक करना पड़ेगा सब जाके आप इसको अच्छी तरह से फिट करना है आपकी बुद्धि में आपके मन के अंदर आपके भाव में इसको सेट करना है ताकि हाँ। अजर अमर अविनाशी की फीलिंग हमेशा बनी रहे मृत्यु से मुक्त हो व्य मुक्त हो सारी हाँ। हाँ। कैन वेरी वेरी बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं हाँ। अब मन के लिए बहुत सारे शब्द भी अगर आप कभी थोड़ा सा चिंतन करेंगे हाँ। तो एक शब्द है अमन ठीक है हाँ। है ना जी। फिर सुमन मन शब्द है हाँ। है न और पुष्प भी कहा गया है मन पुष्प ये सारी चीजें जो है ना इसके साथ जोड़ने का पर्याय क्या है कि मन अगर शांत हो जाता है तो आपको शांति मिलती है इसलिए अमन कहा गया ठीक है? है सुमन इसलिए कहा गया है उसमें सुंदर विचार आप करेंगे तो आपको सुगंध आएगा आप बहुत काम एंड बहुत एक You can uh, say that uh, you will be an angel. Uh, an, uh, हाँ. an angel body हाँ. angel. angel and body फरिश्ते अनुभव कर सकते है आप सुगंधित पुष्प बन जाते हैं आप हमेशा खुश रहते हैं खिले रहते हैं हाँ. आनंदमय हो जाते हैं आप थोड़ा hmm. डीप है कैन इसको टाइम टाइम जैसे भी आपको, कितना आप उसको किस uh, ओ, ओ बेस नॉलेज के साथ कितना आप आ, बा, बाबा कभी कभी कहते हैं खेल सकते हो hmm. ये जो नॉलेज बाबा देते हैं उसको आप यूज करते हुए उसके साथ कितना खेल सकते हो उतना आनंद आप उठा सकते है दे नो लिमिटेशन अनकंडीशनल है और बहुत पीसियस है बहुत प्राइस है इसको अनमोल है यू कै नॉट बाय दिस थिंग्स ठीक है और बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि को भी कई अलग अलग डिवाइन शब्दों से यूज किया गया है जैसे कहा जाता है एक शब्द निकल गया अभी बुद्धि दिव्य दिव्य शब्द हमेशा बुद्धि के लिए दिव्य बुद्धि कहा गया डिवाइन डिवाइन इंटेलेक्ट दिव्य मन नहीं कहेंगे देखिए आप डिवाइन माइंड भी अच्छा शब्द नहीं लगता हो तो बुद्धि के साथ दिव्यता को जोड़ा गया है तो ये जो देने वाला है वे हम लोग इसको खो देते हैं, इसका उपयोग नहीं करते इस पे जंग लग जाता है तो वो मेडिसिन बाबा के पास ही होता है परमात्मा आकर ये वो मेडिसिन देते हैं, जिससे हमारा बुद्धि जो है दिव्य बनना शुरू हो जाता ठीक है और संस्कार के साथ भी बड़ा अच्छा शब्द जोड़ा जाता है सुसंस्कार ही है बच्चा अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो कुसंस्कारी बोला जाएगा तो कुसंस्कार मना जो सबको प्रिय लगे कुसंस्कार मना जो प्रिय नहीं लगते हैं, ठीक है हाँ। तो इसको अलग अलग शब्दों के साथ भी जोड़ा गया है और वो चीजें भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वी कैन वर्क आउट क्योंकि ये लाइव है ना मैंने पहला कहा था आपको ये बहुत एक्टिव yeah. है और ऑलवेज एक्टिव yeah. रहते हैं तो हमेशा yeah. जैसे बिजली के आप किसी कैबिन में जाते हो डेंजरस का बोर्ड लगा होता है yeah. क्यों डेंजरस का बोर्ड लगा बेसमज व्यक्ति अगर जाएगा कहीं कुछ हाथ लगाएगा कुछ चालू कर देगा तो मुश्किल हो सकता है उसकी जान जा सकती है न yeah. तो हम सब की जान जा रही है मर रहे है सब लोग जीते जी मर रहे हैं जी नहीं रहे कोई क्यों hmm. क्योंकि वो एक्टिव जो चीजें है उसके साथ खेल रहे है उसको लग ही नहीं रहा उसको मालूम ही नहीं है डेंजरस है ये सारी चीज hmm. तो इसीलिए सब लोग जीते जी मर रहे हैं जीने का आंद नहीं उठा रहे हैं hmm. तो जब हम लोग इससे एक्टिव इन लोगों को समझेंगे कि ये बहुत पावरफुल टूल्स है और एक्टिव है तो वहां पर कैसे जाना सावधानी पूर्वक जाना है सावधानी से काम करना है न hmm. तो मैं अपने आप पर भी सावधान रखू और इन चीजों को समझने की कोशिश करू तो मैं अपने जीवन को दिव्य बना सकता हूँ जिसकी कामना हम कर रहे है एक्चुअली में वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द थिंग विदाउट वर्किंग फ्री हाँ। में सब कुछ सबको फ्री चाहिए अरे फ्री है हाँ। लेकिन प्रिकॉशन एंड अलर्टनेस तो चाहिए तेरे पास चीजें हाँ। फ्री में मिल रही है समुन्द्र में हीरे मोती पड़े हुए फ्री है ना कौन पैसा ले रहे हैं आपसे हाँ। लेकिन सब लोगों को हीरे मोती क्यों नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है तैरना पड़ता है घंटों आपको अंदर रहना पड़ता है मरना पड़ता है हम्म hmm. hmm. तो वो हार्ड वर्क है ना लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है hmm. तो यहाँ बड़ी मुश्किलें आती हैं और यही पर लोग काम नहीं करते हैं फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं तो रिचुअल करते भक्ति कर लेते हैं चलो नारी चलो कुछ दान पुण्य hmm. कर दिया कुछ ये कर दिया कुछ वो कर दिया उससे कुछ मिलेगा सेकेंड वे अपना लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं है आप भले दस बार तीर्थ यात्रा काशी चले जाओ लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा सेकेंड वे है वो आप अपने मन को खाली खुश कर रहे हो हम्म। क्योंकि जहाँ काम करना वहाँ काम ही नहीं कर रहे है हम लोग ना स्थल उसमें कर रहे हैं, सूक्ष्म तक नहीं जा रहे हैं। ये कह रहे, तो रहे है स्थल में करके होगा क्या कलियोगी मिल रहा है ना जी। तो बाबा क्या करते हैं बहुत गहराई से ट्रू नॉलेज डायमंड्स दे देते हैं आपके हाथ में उसको पॉलिश करना आपके ऊपर है जितना पॉलिश करेंगे उतना हाई प्राइस वाला डायमंड आप बनेंगे उतना लाइट आप रहेंगे उतना अंधकार में जी रहे लोगों को प्रकाश आप बनेंगे आपके अंधकार को दूर करेंगे सच्चे रूप में आप दिवाली मना पाएंगे एनलाइटमेंट हो जाएंगे आप बहुत शॉर्टकट मेथड बाबा ने बताया है वेरी बी वेरी शॉर्टकट इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक ही रास्ता है तो यही चीज आपको समझना है अब हम लोग इसके रूप के बारे में जाते हैं तो ये पॉइंट ऑफ लाइट समझना बहुत जरूरी है स्टार ठीक है इसका कोई रूप हाँ। नहीं है जबरदस्ती हाँ। रूप देने की कोशिश भी ना करे है ना तो हाँ। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोचने का क्या ठीक है तो ये लाइट, okay. और जैसे एक मोटर है गाड़ी है यू आर ड्राइविंग द कार नहीं क्या हाँ। तो आप अगर कार के किसी और हिस्से में बैठेंगे तो क्या गाड़ी चला पाएंगे नहीं चलाएंगे ठीक है स्टेयरिंग व्हील को पकड़ेंगे तभी तो चलेगी हाँ एक पर्टिकुलर चीज है यार उस जगह पे बैठ के आपको जहां से रास्ता दिखता हो जहा से आप हैंडल यूज कर सकते हो ब्रेक लगा सकते हो सारी चीजें आपके पास चाहिए ना आप जब मूव कर रहे हो रही स्टार्ट कर रहे हैं मतलब लाइव पे आ गए ना तो लाइन में तो अटेंशन देना पड़ता है यार नहीं देंगे तो हाँ। एक्सीडेंट हो जाएगा मर जाएंगे ना आप हाँ। तो ऐसे ही पूरे शरीर में कहीं भी आत्मा को बताने की जरूरत ही नहीं है इसका जो मेन सीट है वहीं पर वो बैठेगा आप दिल में बताओ हार्ट हाँ। में बताओ ना कहीं बताओ कोई मतलब नहीं उसका आपकी आखे जहां से देखती है आपका मुख बोलता है तो बिल्कुल उसके नजदीक होंगे ना आप है ना तो आंखों से से से से देखना से सुनना मुख बोलना हाथों कार्य करना ये सुक्ष्म जो शक्ति है आना सूक्ष्मी आत्मा करती है तो आत्मा का स्थान भी ऊंचा होना चाहिए आई तो वो हाँ। दोनों आंखों के बीच में जहाँ ब्रुकृति जिसको कहते हैं जहा हम लोग तिलक लगाते हैं अक्सर वो आत्मा वहां पर स्थित रहता है ठीक है हाँ, हाँ. तो ये उसका पोजीशन है वहीं से वो पूरा शरीर को नियंत्रण करता है चलाता है देखता है सुनता है सुनाता है ओके जी. तो ये हो गया एक मोटे तौर पे बेसिक थोड़ा सा नॉलेज आत्मा का ठीक है हाँ. और शरीर का दोनों चीजों को हमने समझने की कोशिश की ठीक है अब हम लोग कल इनका रहने का स्थान वो हम लोग समझेंगे ठीक है ठीक ओके और कोई चीज है पावर है तो वो कहीं ना कहीं रहे से तो भी आती होगी है ना हम्म आती है तो जाती भी होगी तो कहा से आएगी कहाँ से जाएंगी वी विल नो टू ठीक है आज के लिए बस इतना ही Thank you so much